पाठ का शीर्षक है मिर्च का मज़ा बच्चों सबसे पहले सुनो यह कविता पाठ एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी सोचा क्या अच्छे दानी हैं, खाने से बल होगा। यह जरूर इस मौसम का, कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक, और जोली अपनी फैला कर, कुझड़िन से बोला बेचारा, ज्योत्यों कुछ समझा कर, लाल लाल पतली चीमी हो, चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल झीमिया फकत चार आने की हां यह तो सब खाते हैं कुंजुड़िन बेचारी बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा जबान ने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाये छोड़े? आख पोँचते, दाद पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की चेमी को सिसियाते. इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला, बेवकूफ, क्या खा कर यों कर रहा तबाही?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 यह कविता पाठ एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर गुंडरीन से बोला बेचारा ज्योतियो कुछ समझाकर गुंडरीन से बोला बेचारा ज्योतियो कुछ समझाकर लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तो लछीमिया फकत चार आने की तो हमको दो तोल झीमिया फकत चार आने की हां ये तो सब खाते हैं कुंजड़ीन बेचारी बोली हां ये तो सब खाते हैं कुंजड़ीन बेचारी बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली और सेर भर लाल मिर्च से भदियु की झोली मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके मगर हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया मुसारा जल उठा और आंखों में जल भर आया मुसारा जल उठा और आंखों में जल भर आया पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाये छोड़े खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाये छोड़े आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते आंख पोछते दांत पीसते रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाई बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाई कहा काबुली ने मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा कहा काबुली ने मैं हूं ऐसा वैसा जा अपनी राह सिपाही मैं खाता हूं पैसा जा अपनी राह सिपाही मैं खाता हूं पैसा और अब अंत में सुनो यह कविता संगीत के साथ अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़ीन से बोला बेचारा जो त्यों कुछ समझा कर लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हम को दो तोल छीन लिया फकत चार आने की हां ये तो सब खाते हैं कुंजले ने बेचारी बोली और सिर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली मगन हुआ ले बे ओफ क्या खाकर यो कर रहा तबाही कहां काबुली ने मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा गादू अपनी राजपाई मैं गाता हूं बेसा मैं गाता हूं बेसा मैं गाता हूं बेसा <laughs> <laughs> <laughs>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 राजश्री त्रिवेदी तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन